माँ की बातें स्वामी ईशानंद एक दिन आषाढ़ मास के शुरू शुरू में माँ और हम कुछ लोग वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे रात के दस बजे होंगे माँ अचानक कहने लगी देखो वह पगला कई दिनों से आया नहीं एकदम पगला है पर गाना वाना अच्छा गाता था पर बेटा उससे बड़ा डर लगता था कि कहीं यहाँ पर चिल्लाना न शुरू कर दे तब नवासन की भाभी कहने लगी और उसका नाम क्यों ले रही हो माँ यदि वह अभी ऐसी रात में आ पड़े तो माँ ने कहा क्या मालूम बेटी मैंने कहा कहती क्या हो माँ ऐसे पानी बरसात में वह नदी कैसे पार होगा जो यहाँ चला आएगा मेरे कहते न कहते वह पागल सिर में ताल के पत्ते का पंख लगाए और बगल में सहजन की डंठलों का एक बोझा दबाए वहाँ आ खड़ा हुआ और माँ से कहा तुम्हारे लिए सहजन की सब्जी लाया हूँ नवासन की भाभी डर के मारे भीतर चली गई माँ ने कहा जा बेटा जा इतनी रात में शोरगुल मत मचा उसने कहा जाऊँगा कैसे नदी में बाढ़ जो है मैंने पूछा तो आया कैसे उसने कहा तैर कर इस पार आया हूँ माँ ने उससे कहा मेरा राजा बेटा तो शोर मत कर तब वह और कुछ न कह कर चला गया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 पर तुम्हें जरा भी होश नहीं उसके पीठ से आँचल लगाती जा रही हो ये लोग ब्रह्मचारी हैं और तुम लोग स्त्री की जात उनका लिहाज करना चाहिए और उसे प्रणाम करो माँ ने ऐसे तेज पूर्ण स्वर में ये बातें कही कि घर की स्त्रियाँ घबरा उठी एक नए ब्रह्मचारी के कोयलपाड़ा में माँ के पास रहने की इच्छा व्यक्त करने पर माँ ने कहा तुम यहाँ रहना चाह रहे हो पर तुम्हें यहाँ रहने से कष्ट होगा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 उसके राजी होने पर माँ ने कहा उसके पास से सब देख समझ लो पहले ही दिन जब वह पथ्य तैयार करके माँ के पास ले जा रहा था तो पथ्य उसके हाथ से गिरकर नष्ट हो गया तब वह क्या करना उचित है क्या नहीं यह समझ न पाकर खाली बर्तन लेकर माँ के पास उपस्थित हुआ उस दिन फिर साधु का भोजन नहीं हो पाया माँ को नाराजगी हुई बाद में उन्होंने कहा था साधु की दृष्टि से तो लड़का अच्छा ही था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 ता एक लड़का पुलिस की नज़रबंदी से छूटकर शाम के समय माँ के पास पहुँचा और उनसे दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की वहाँ के आश्रम पर उस समय पुलिस की कड़ी नज़र थी इसलिए आश्रम के अध्यक्ष ने उसे चले जाने के लिए कहा यह सुनकर माँ मुझसे बोली आहा लड़का कितना कष्ट करके व्याकुल होकर आया है तुम यदि आज रात में उसकी किसी के यहाँ रहने की व्यवस्था कर सको तो कल मैं उसे सवेरे दीक्षा देकर चले जाने के लिए कह उनकी इच्छा अनुसार मैंने उसकी एक जगह रहने की व्यवस्था कर दी